शिव पुराण रुद्र रुद्रसंहिता पूर्वासिनियो ने कहा अहो हिमवान के नगर में निवास करने वाले लोगों के नेत्र आज सफल हो गए जिस जिस व्यक्ति ने इस दिव्य रूप का दर्शन किया है निश्चय ही उसका जन्म सार्थक हो गया है उसी का जन्म सफल है और उसी की सारी क्रियाएं सफल है जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात शिव का दर्शन किया है पार्वती ने शिव के लिए जो तप किया है उसके द्वारा उन्होंने अपना सारा मनोरथ सिद्ध कर लिया शिव को पति के रूप में पाकर यह शिवा धन्य और, हो यदि शिवा और शिव की इस युगल जोड़ी को सानंद एक दूसरे से मिला न देते तो उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता इस उत्तम जोड़ी को मिलाकर ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है इससे सबके सभी कार्य सार्थक हो गए तपस्या के बिना मनुष्य के लिए शंभु का दर्शन दुर्लभ है भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही सब लोग कृतार्थ हो गए जो जो सर्वेश्वर गिरिजापति शंकर का दर्शन करते हैं वे सारे पुरुष श्रेष्ठ हैं और हम सारी स्त्रियां भी धन्य हैं ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ऐसी बात कहकर उन स्त्रियों ने चंदन और अक्षत से शिव का पूजन किया और बड़े आदर से उनके ऊपर खीलों की वर्षा की वे सब स्त्रियाँ मीना के साथ उत्सुक होकर खड़ी रहीं और मेना तथा गिरिराज के भूरी भाग्य की सराहना करती रहीं मुने स्त्रियों के मुख से वैसी शुभ बातें सुनकर विष्णु आदि सब देवताओं के साथ भगवान शिव को बड़ा हर्ष हुआ ब्रह्मा जी कहते हैं नारद तदनंतर भगवान शिव प्रसन्न हो अपने गणों समस्त देवताओं तथा अन्य लोगों के साथ कौतूहल पूर्वक गिरिराज हिमवान के धाम में गए हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी मेना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर गई और शंभु के आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदर पूर्वक द्वार पर आई वहां आकर मीना ने संपूर्ण देवताओं से सेवित गिरिजापति महेश्वर शंकर को जो द्वार पर उपस्थित थे बड़े प्यार से देखा उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान थी उनके एक मुख और तीन नेत्र थे विभूषित थे गले में मालती की माला पहने हुए थे सुंदर रत्न में मुकुट धारण करने से उनका मुखमंडल उज्जवल प्रभा से उद्भासित हो रहा था कंठ में हार आदि सुंदर आभरण शोभा दे रहे थे सुंदर कड़े और बाजूबंद उनकी भुजाओं को विभूषित कर रहे थे अग्नि के समान निर्मल एवं अनुपम अत्यंत सूक्ष्म मनोहर विचित्र एवं बहुमूल्य जुगल वस्त्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी चंदन अगर कस्तूरी तथा मनोहर कुमकुम के अंगराग से उनके अंग विभूषित थे उन्होंने हाथ में रत्न में दर्पण ले रखा था और उनके दोनों नेत्र कज्जल से सुशोभित थे उन्होंने अपनी प्रभा से सबको आच्छादित कर लिया तथा वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे अत्यंत तरुण परम सुंदर और आभरण भूषित अंगों से सुशोभित थे कामनियों को अत्यंत कमनीय प्रतीत होते थे उनमें व्यग्रता का अभाव था उनका कोटि चंद्रमाओं से भी अधिक आहलाददायक था उनके श्री अंगों की छवि कोटि कामदेवों से भी अधिक मनोहारिणी थी वे अपने सभी अंगों से परम सुंदर थे ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जामाता के रूप में अपने सामने खड़ा देख मैना की सारी शोक चिंता दूर हो गई वे परमानंद सिंधु में निमग्न हो गई और अपने भाग्य की गिरिजा की गिरिराज हिमवान की और उनके समस्त कुल की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी उन्होंने अपने आप को कितार्थ माना और वे बारम्बार हर्ष का अनुभव करने लगी सती मीना का मुख प्रसन्नता से खिल उठा वे अपने दामांद की शोभा का आनंद अवलोकन करती हुई उनकी आरती उतारने लगी गिरजा के कही हुई बात को बारंबार याद करके मीना को बड़ा विस्मय हो रहा था वे हर्षोत्फुल्ल फूल मुखारबिंद से युक्त हो मन ही मन यो कहने लगी। पार्वती ने मुझसे पहले जैसा बताया था उससे भी अधिक सौंदर्य मैं इन परमेश्वर शिव के अंगों में देख रही हूँ महेश्वर का मनोहर लावण्य इस समय अवर्णनीय है ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हुई मै अपने घर के भीतर आई